जो क्या नाड़ी का अंदर में दिखते हैं तो ये सब वास्तव में नहीं हो पाएंगे इसी प्रकार की निर्वकाश ब्रह्म में जगत का अनुभव हो रहा है जो जाग्रत कहते है जागृत अर्थात जो व्यावहारिक जगत तो निर्वकाश में भी ये सब पदार्थ नहीं हो पाएंगे इसलिए ये भी मिथ्या है जाग्रत भी ऐसे ही ये मिथ्या है और स्वप्नों में जैसे अन्य देश को जा करके देखना देश काल ये सब में जो आवश्यकता है जितना काल चाहिए जो देश चाहिए वो नहीं होने से वो सब मिथ्या है और प्रतिबुद्ध जब जग जाता है वो उस देश में नहीं होता जैसे प्रतिभासिकों के लिए जागृत अवस्था में आने से व्यावहारिक अवस्था में आने से प्रातिभाषिकों मिथ्या हो जाता है इसी प्रकार की जब पारमार्थिक स्थिति में आ जाएगा तब तो ये व्यावहारिक ये भी मिथ्या हो जाएगा अभी तीन सत्ता का ये तुलना कर रहे हैं व्यावहारिक का दृष्टि से प्रातिभाषी मिथ्या है इसी प्रकार पारमार्थिक दृष्टि से व्यावहारिक भी मिथ्या है जितना जितना पारमार्थिक सत्ता में स्थिति दृढ़ होगी जितना जितना हमको परमात्मा ही सत्य निश्चय होगा ये जागृत अवस्था उतना उतना शिथिल हो जाएगा व्यावहारिक सत्ता में महत्व नहीं रहेगा आगे टीका में कहते हैं पैंतीसवा श्लोक में किंच यथा स्वप्ने किंचा स्वप्न तथा अप्राम्यम इगृत स्वप्न में विसंवाद इसलिए अप्रामाण्य होता है विसंवाद अर्थात सर में क्या अनुमान दे दिया स्वप्नों में हम जो चीज देखते हैं जब जागृत में आते हैं वो सब स्वप्नों में पांच आदमी मिल करके हमको नीलाकंडा भगवान दर्शन के लिए गए थे और जब जागृत हो जाते हैं अगला दिन पूछते हैं, हम गए थे आप हमारे साथ थे क्या होते हम कुछ थे? हम अपने कमरे में सोए थे तो स्वप्नों में जो देखते हैं जागृत में आने पर कहते है वो सब कुछ चीज नहीं हुआ था इसलिए स्वप्न अप्राम्यम इष्टम स्वप्न में जो सब पदार्थ देखे थे जागृत में आ जाने पर वो सब वो सब प्रमाण नहीं है ऐसे निश्चय हो गया कहते है तथा तो जागृत ये जागृत में भी सब जो चीज देखता है जो जानता है वो भी सब जो परमार्थिक तत्व में जग जाएगा ये भी सब अप्रमाण हो जाएंगे उसके लिए कहते हैं अभी जागृत अवस्था में कुछ मिल करके मतलब ब्रह्म जिज्ञासु विचार कर रहे हैं परम श्रेय अस्म साधनीय सब्रह्म सा सह सलोच्य अविद्याद्रा प्रतिबुद्ध नेय साध्य आलोचित प्रतिपद्येय हमलो के द्वारा साधनीय हम लोग परम श्रेय प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए ऐसे सब्रह्मवादि दूसरे ब्रह्म जिज्ञास के साथ समलोच विचार करके हम लोग तो वेदांत विचार करके हमको परम श्रेय मोक्ष प्राप्त करना चाहिए ऐसे विचार किया विचार करके फिर आगे अविद्याद्रा तह प्रतिबुद्ध विचार करने के बाद अगर उसका प्रतिबंधक कम है तो अविद्या निद्रा से प्रतिबुद्ध हो गया ज्ञान हो गया तो पहले विचार किया था हम लोग मिल करके वेदांत विचार करके ये हमको मुक्त हो जाना है और फिर आगे विचार करके थोड़ा सा उसको ज्ञान हो गया प्रतिबुद्ध अब वो ज्ञानी हो गया उसके बाद नव श्रेय साध्य आलोचित प्रतिपद्ध हम लोग जो विचार किए थे हमको मिल करके मतलब श्रेय के लिए उद्यम करना चाहिए मोक्ष के लिए उद्यम करना चाहिए अब कहेगा कि और क्या मोक्ष है किसके लिए कौन उद्यम करेगा वो हो जाएगा क्यूँ कहते पारमार्थिक सत्ता में निश्चय हो गया व्यावहारिक में जो सब हुआ था कहेगा गए का है वो उस, सब कुछ नहीं है न श्रेय साध्यत्व आलोचितम प्रतिपद्यते जो श्रेय हम लोगों के लिए साध्य है श्रेयः श्रेय का साध्यत्व श्रेय साध्य है तो मोक्ष हमारे द्वारा साध्य है ऐसा जो पहले विचार किया था कहीं कि वो सब अब नहीं है वो तो स्वप्नों में जैसा था वैसा ही हो गया क्यों ऐसे हो गया कहते हैं जब ज्ञान हो जाता है सर्वस्व नित्य मुक्तत्व निश्चय हम लोग सब मिल करके वेदांत तो विचार करके ज्ञानी हो जाएंगे आज जब स्वयं को ज्ञान हो गया कहते हैं बाकी अज्ञानी कौन है तो अज्ञानी कोई नहीं है तो सर्वस्व नित्य मुक्तत्व निश्चय क्यूँकी एक ही आत्म तत्व तो है बाकी तो सब कहते हैं की रोबोट अंग्रेजी भाषा में कहने से रोबोट अर्थात यंत्र मानव कहीं कोई बंधन नहीं है कहीं कोई मुक्त होने का भी नहीं है जब तक स्वयं में बंधन तब तक अन्यत्र भी बंधन अतो मुमुक्षव श्रवण आदि कर्तव्यता च भ्रांति एवं इति आह जब उसको ज्ञान हो जाएगा पारमार्थिक सत्ता में निष्ठ हो जाएगा तब मुमुक्षुत्व तो वो तो मुमुक्ष है उसको श्रवण करना चाहिए कहेंगे वो सब कुछ सब भ्रांति है तो कोई बंधन में नहीं है किसी को ये मुक्ति की आवश्यकता नहीं है तो ये सब भ्रांति है कहेंगे एक कहता है कहते मैं बंधन में हूँ मेरे को मुक्ति मिलनी चाहिए कहते हैं वो तो जैसा एक रोबोट कहता है उसका बिजली बंद हो जाएगा तो कहेगा वो वो गया और नहीं कह पाएगा दृष्टि सृष्टि दृष्टि सृष्टिवाद अगर इसका अंदर में विज्ञानिका अंदर में थोड़ा अविद्यालय आ जाएगा तब तो कहेगा कि नहीं नहीं, नहीं नहीं अभी उसका दृष्टि आरंभ हो जाएगा क्या दृष्टि आरंभ हो जाएगा अर्थात ये देखेगा वो देखेगा ये देखेगा देखेगा तो गह नदी देखेगा पर वो तो देखेगा रोटी देखेगा चावल देखेगा ये सब देखेगा ऐसे अज्ञानी भी देखेगा अव्ञानी को मुक्ति होनी चाहिए ये भी बोध आएगा ये सब आएगा तो तब तो आने से फिर कहा जाएगा कि अभी उसका दृष्टि हो गया दृष्टि हो जाने से सृष्टि कर दिया अभी वो मानने लगा ऐसे ये रोटी है ये चावल है ये नदी है पर्वत है ये अज्ञानी है वो ग्रंथ है ये आचार्य है ये प्रवचन करते हैं, ये प्रवचन सुनता है इस प्रकार की सब अज्ञान आ गया तो ये सब चलने लगा जैसे दृष्टि हुआ ऐसे सब सृष्टि कर दिया फिर जैसे अज्ञान चला जाएगा फिर अच्छा चला गया, चला गया मन कहेगा कुछ नहीं है सब हो गया स्थिर हो गया समाधिस्त हो गया कहेंगे कोई दृष्टि ही नहीं है अज्ञान विषय का दृष्टि नहीं है कोई सृष्टि भी नहीं है कुछ नहीं है कोई नहीं है इस प्रकार की फिर समाधि हो जाएगा जब समाधि से बाहर आ जाएगा व्यवहारिक भूमि ज्ञानी हो जाते हैं तो फिर उसमें वो व्यवहार करता है हम कहते हैं हम कहते हैं ना वो ज्ञानी है किन्तु व्यवहार भी तो करता है ज्ञानी किया जानता है ये जो व्यवहार करता है वो मैं नहीं हूं ये व्यवहार जो करता है वो एक रोबोट है वो व्यवहार करता है और फिर आप कौन है कहेगा हम तो केवल स्थिर पदार्थ है कहेंगे आप रोबोट के अंदर बिजली है कहेगा वो बिजली भी मैं नहीं हूं बिजली तो चलने वाला होता है बिजली हो गया वो प्रकृति स्थानीय माया स्थानीय जो कि व्यवहार करवाता है किन्तु ये तो बिल्कुल स्थिर ही है तो दृष्टि सृष्टि बाद अर्थात ये निधि काल में दृष्टि सृष्टिवाद कहा जाएगा फिर उसके बाद ज्ञान होने के बाद जब निश्चय हो जाएगा दृढ़ निश्चय हो जाएगा फिर वो कहेगा दृष्टि सृष्टि दृष्टि ही कहाँ है तो अर्थात जगत का सत्यत्व दर्शन होने पर ही कहेगा कि ये सृष्टि करता है जब जगत ही नहीं है नहीं है तो फिर सृष्टि नहीं है तो साधारण तो कहते हैं जगत नहीं है कैसे समाधि में जगत का भान नहीं होता है व्यवहार में तो जगत का भान ज्ञानी को होता है तो फिर दृष्टि सृष्टिवाद ज्ञानी के लिए भी मानना पड़ेगा जैसे अभी जो निधि काल में है जिसको भी ज्ञान नहीं हुआ किंतु चूडांत तो अवस्था में है उसके लिए तो दृष्टि सृष्टिवाद है अज्ञानी व्यवहार काल में भी दृष्टि सृष्टिवाद को लेकर के चलेगा तो कहेंगे ज्ञानी का दृष्टि सृष्टिवाद्ञानी लोग उसमें आरोप करेंगे क्योंकि वो व्यवहार करता है ज्ञानी का दृष्टि में किंतु दृष्टि सृष्टि नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं है तो दृष्टि कहाँ से आएगा दृष्टि पहले है कि अनुभव हो ज्ञान हो तब कहेंगे सृष्टि कर दिया तो अगर ज्ञानी नहीं है तो अर्थात तो जो शुद्ध चैतन्य उसको कोई ज्ञान नहीं है तो शुद्ध चैतन्य अंतकरण में प्रतिबिंबित हुआ ये सब व्यवहार हुआ ज्ञान हुआ अविद्यालय को मानने से ही दृष्टि सृष्टि बात तो ये है ज्ञानी में इसलिए तो इसलिए ज्ञानी पता चलेगा ये ज्ञान का ज्ञानी ये मानता है अज्ञानी अज्ञानी मानता है वो ज्ञानी है ज्ञानी जानता है कि तो ना मैं ज्ञानी हो ना हो अज्ञानी है ना कहीं कुछ है ज्ञानी जानता है केवल ज्ञान ही है ज्ञानी जब शब्द व्यवहार करते हैं ज्ञान अस्थि ज्ञानी किंतु ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी नहीं जानता और जानता है मैं ज्ञान हूं और ये जो ज्ञान है अर्थात केवल ब्रह्म ही है बाकी कुछ नहीं है ये ज्ञान एक अंतकरण में निश्चय हो गया उस अंतकरण में अभी वो ज्ञान है इसलिए उस अंतकरण को आप ज्ञानी कर सकते हैं वो अंतकरण एक शरीर में रहेगा तो वो अंतकरण वो जो शरीर वो सबको मिला करके अज्ञानी कह सकते हैं कि ये ज्ञानी है तो ये ज्ञानी कहने कहते हैं किसको कहता है कहते हैं एक अंतकरण जो एक शरीर में है और वो अंतकरण में निश्चय है बाकी अंतकरण में वो निश्चय नहीं है कि हम ब्रह्मा है इस प्रकार के निश्चय नहीं है किंतु जो स्वयं उस अंतकरण मतलब जो ज्ञानी है वो कहेगा ये ज्ञानी कौन है ये अंतकरण थोड़ी कुछ है पदार्थ वो तो नहीं है जैसे कि रजू में दिखने वाला सर्प ये महाविशाक्त है इसी प्रकार की ज्ञानी भी कहेगा ये जो अंतकरण है वो ज्ञानी है तो जिसी प्रकार की ये जो सर्प है रजू में दिखने वाला महाविशाक्त इसी प्रकार की कहा जाएगा कि ये जो अंतकरण है ये अंतकरण ज्ञानी है वो अंतकरण है ही नहीं केवल कल्पना करते हैं तो मानते हैं कि है ने विवेक चुड़ामी में देखेंगे ना तो त्रीतम नहीं कुछ ब्रह्म बते निर्गुणम ऐसे श्लोक है वो शायद चार सौ के आसपास आएगा ये तो अंतिम वाक्य है उसका आरम्भ है तेम तो त्रीत नहीं कुछ ब्रह्मे बते प्रारब्धम बलवत्तरम खलुविदम इस प्रकार, उसका हुआ है। हुआ। इस प्रकार के उसका आरंभ है भोग इस प्रकार के हैं प्रारब्धम बलवत्तरम विदाम ज्ञानियों का भी भोग से वो क्षय होगा ऐसे लोग कहते हैं ऐसा कह करके चलता है अंतिम में कहते हैं तेसाम त्रितय नहीं ये वो श्लोक का है शायद दोनों श्लोक मिल जाता है एक श्लोक में अंतिम में वो कहते हैं उसके आगे कहते हैं कि ये प्रारब्ध बोल करके ज्ञानी का कुछ नहीं है क्योंकि प्रारब्ध भोग होगा ये भोग चैतन्य करेगा ना अंतकरण करेगा अंतकरण में जिसमें चिदाभास वो करेगा ज्ञानी अपने आप को चिदाभाष विशिष्ट अंतकरण के साथ कोई संबंध मानता है वो शुद्ध चैतन्य है शुद्ध चैतन्य का कोई प्रारब्ध है नहीं है प्रारब्ध नहीं है तो उसका कारण अज्ञान से ये कहा है नहीं है तो जब अज्ञानियों का प्रश्न को उत्तर देना पड़ेगा आप तो हमारे जैसे ही रोटी खाते हैं तो वो कहेगा मैं रोटी खाता हूं अगर खाता हूं तो फिर मेरे अभी भी थोड़ा अद्या है वो कहेगा किंतु बैठने वाले में जितने कहेंगे कि ना, ना आप रोटी नहीं खाते वो तो शरीर रोटी खाता है ये तो मन चिंतन करके ये तो मतलब आपका बागेन्द्रिय तो बात बोलता है तो आप तो शुद्ध है कहेगा हाँ वो तो हम तो शुद्ध है तो व्यवहार को मान, मान करके उसके लिए हम एक मतलब एक अर्थात तो उसके लिए एक राय खोजते हैं ये व्यवहार आपसे कैसे होता है और ज्ञानी वहां अज्ञानी को नहीं कह पाएगा कि ये सब व्यवहार नहीं आपको खाली दिखता है ऐसा अगर कह देगा ज्ञानी अज्ञानी को वो अज्ञानी का क्या लाभ होगा उसको ज्ञान हो जाएगा उसे नहीं होगा तो वो जानेगा कि इसको अभी ये बात ग्रहण करने का समय नहीं हुआ है ज्ञानी का अगर अज्ञानी के साथ कभी भी संबंध होता है संसर्ग होता है इतने के लिए कि वो अज्ञानी को कैसे ज्ञान होगा तो ज्ञानी अगर व्यवहार करेगा तो जैसे अज्ञानी को ज्ञान हो तो अनुकूल व्यवहार करेगा नहीं कि कुछ ना कुछ एकदम कह देगा इसको कुछ पकड़ में ही नहीं आएगा इसलिए वो कहता है कि अभी अज्ञान लेस थोड़ा है होने से क्या है ना वो मान लेगा कहा हाँ हमें पूरा एकदम भयंकर अज्ञान है इसलिए हम दिन रात ये करते हैं और इनमें थोड़ा अज्ञान है इसलिए थोड़ा व्यवहार करते हैं तो हमको भी अज्ञान घटना चाहिए ये अज्ञानी सोचेगा और वो साधना में लग जाएगा लग जाने से जब वो निधि ध्यान काल में पहुंचेगा वो जान लेगा नहीं नहीं व्यवहार तो केवल ये शरीर मनोबुद्धि इंद्रिय में होता है वास्तविक चैतन्य में कुछ नहीं है तो इसीलिए इन हमारे गुरु जी में तो कोई अर्थात ये अज्ञानी मतलब जो अज्ञान ले सके वो नहीं है क्योंकि शुद्ध तो ब्रह्म है चैतन्य है हाँ शुभ है हम शरीर बुद्धि मान लेने ऐसी और ज्ञान ऐसी स्वीकारता हूँ नहीं कहते नहीं बोलते कि मैं ज्ञानी तो तो तो तो एक अंतकरण होता है और ज्ञानी अपने आप को अंतकरण नहीं मान करके चैतन्य मानता है कैसे कहेगा मैं ज्ञानी हूँ इस प्रकार का अगर कहेगा तो भी क्या होगा दूसरे लोग कहेंगे ये कहता है कौन है चैतन्य कहता है ना अंतकरण कहता है अंतकरण कभी चैतन्य हो जाएगा क्या ये प्रश्न करेंगे <laughs> इसलिए वो भी नहीं कहेगा कि मैं चैतन्य हूँ मैं ब्रह्म हूँ मैं मुक्त हूँ उस प्रकार की भी नहीं कहेगा क्यों? ये कहने वाला जो है वो चैतन्य नहीं है वो तो ये व्यवहार करने वाला है तो इसलिए वो विरोध होगा इसलिए उस विषय में कभी कुछ बोलेगा नहीं इसलिए अर्थात ज्ञानी को अगर प्रश्न करेंगे जाकर के आप ज्ञानी है नहीं है तो ज्ञानी उत्तर देगा कि आगे का प्रश्न करिए नहीं तो अगर इस प्रश्न का उत्तर हम दो दे सकता है कह या तो हम ज्ञानी है नहीं तो हम ज्ञानी नहीं है ये दोनों से आपको क्या लाभ होगा हम कह देगा हम ज्ञानी है आपको इससे क्या लाभ होगा और हम कह देगा कि हम ज्ञानी नहीं है तो आपको इससे क्या लाभ होगा इसलिए आपको जिससे लाभ होगा वो प्रश्न पूछिए ये प्रश्न से आपका कोई लाभ नहीं होगा तो इस प्रश्न का कोई भी ज्ञानी कभी उत्तर नहीं देगा वो ही उसी को उत्तर दे सकता है वो ज्ञानी जो जानता है कि बहुत शुद्धांत करण है इसका जल्दी होने वाला है तो उसको कह देगा हाँ बात ऐसे ही है ऐसे ही होता है चीज आप चलो तो फिर नहीं तो प्राय नहीं कहेंगे अच्छा टीका में परम श्रेय अस्मा साधनीय सह सामोच्य आगे फिर अविद्याद्रा से प्रतिबुद्ध जग गया जग करके नव श्रेय साध्यलोचित प्रतिपद्य हमारे द्वारा श्रेय साध्य है हम लोग ऐसे विचार किए थे वो सब कोर सत्य कुछ नहीं है वो तो सब प्रातिभाषिक मुक्त निश्चयाथ अतो मुमुक्षता च्रांति ये ज्ञानी के लिए जो प्रतिबुद्ध है ज्ञानी के लिए अभी श्रवण ये सब आवश्यक है तो नहीं है श्रवण आदि कर्तव्यता ये सब भ्रांति है मुमुत्व कहेंगे ज्ञानी तो है और फिर मुमुक्ष नहीं है तो कहेंगे वो सब भ्रांति श्लोक कहते हैं मित्राद्य सह सम्मे संबुद्धो न प्रपद्यते थे चापियत चापी प्रतिबुद्धो न पश्यति मित्रादेही मित्र दे संबुद न प्रपद्य गो न पश्यती यहाँ स्वप्न हो गया दृष्टांत तो, जागृत तो हो गया दपन तो। में जो सब करता है स्वप्न में कुछ ग्रहण कर लिया जब जागृत अवस्था में आ जाएगा वो सब रहेंगे नहीं रहेंगे इसी प्रकार की जागृत अवस्था में जो सब करता है जो कुछ ग्रहण किया जब प्रतिबुद्ध हो जाएगा ज्ञानी हो जाएगा वो भी सब नहीं रहेंगे उसमें कोई महत्व नहीं रखेगा कहेगा वो सब ऐसे ही। तो मित्रादेश, सह सम जैसे स्वप्नों में विचार करके सम्बुद्ध जागृत अवस्था में आ गया तो न प्रपद्य कहेगा वो सब स्वप्न था ये हो गया तो। और गृहितम यंचित स्वप्न में जो कुछ ग्रहण किया प्रतिबुद्ध हो जाएगा ता तो नपियती दृष्टान्त हो गया यही श्लोक दार्ष्टान्तिक में हो जाएगा जो कि टीका में दिया सब मतलब सब ब्रह्मवादियों के साथ विचार किया हमको तो उद्यम करके ब्रह्म प्राप्ति करना है जैसे ज्ञान हो जाएगा कहेंगे कहा वो विचार सब मिथ्या है तो ये सब ब्रह्म प्राप्ति करना है वो सब मिथ्या है और गृहितम चापी यथ व्यावहारिक अवस्था में आगे हमको एक जगह में एक कुटिया बना करके बिल्कुल एक दिन रात खाली हमको हम ब्रह्माष्टी चिंतन करना है उसके लिए थोड़ा भक्तों से इकट्ठा कर लिया तो किंतु शिवजी की कृपा से उसको ज्ञान हो गया कहेगा वो जितना इकट्ठा किया था वो कुटिया वो सब गया कहेगा वो सर सब वृथा चीजें कौन लिया था किसको दिया था कहेगा ये सब वृथा चीज है तो जी कुटिया के लिए इकट्ठा करेगा उसको होगा नहीं क्या गठिन है तो मित्रादी यृही प्रतिबुद्धो न पश्यती फिर वो सब नहीं है टीका में किंच स्वप्न वेब गृहित ग्र... उपदेशादि विद्वान न पश्यति तत्साध्य फलाभाव स्वप्न में कुछ उपदेश ग्रहण किया और जागृत में आकर के तो वो उपदेश वो काम का नहीं है क्योंकि स्वप्न में उपदेश ग्रहण किया क्या उपदेश आप इस वृक्ष में उठ के पक्षी जैसा आप उड़ सकते हैं वो उपदेश स्वप्न में ग्रहण किया स्वप्न में यह असंभव लगेगा जब स्वप्न में कोई उसको कहता है नहीं लगेगा जागृत में आने से वो काम करेगा तो नहीं करेगा इसी प्रकार की अभी जागृत अवस्था में स्वप्न देव गृहितम उपदेश उपदेश ग्रहण किया था आचार्य से तो ये ब्रह्म है ये ब्रह्म का तत्व है ये सब है इसी प्रकार के ब्रह्म चिंतन करना है विद्वान आगे ज्ञान हो जाएगा तो न पश्यती तत्साध्य तो तो हो फलावाद उसको नहीं फिर कहेगा ये सब मिथ्या है क्योंकि उसका और कोई फल नहीं है क्योंकि जो मतलब अज्ञान अवस्था में जो मानता था ज्ञान हो जाने के बाद वो सब का और कोई फल नहीं है आवश्यकता नहीं है गृहितम चापी यतिबुद्धो न पश्यती आगे टीका में अथवा लोक दृष्टिया ये हो गया श्लोक का व्याख्यान व्यावहारिकों को लेकर के पार्थिक दृष्टि में मिथ्या कह दिए अथवा लोक दृष्टिया यृीतम वस्त्र अन्न उदकादि तो लोक दृष्टि में अच्छा वही एक ही बात है लोक दृष्टि में अभी ब्रह्म विचार करने लगा है किंतु गृहित कुछ अन्न वस्त्र उदक इत्यादि अर्थात कुछ ग्रहण कर लिया अपना एकत्रित थोड़ा बोध कर लिया तद उसको विद्वान जब फिर ज्ञान हो गया वो कहेगा नई व करो मीति युक्त मनिए तत्वित ये सब हमने किसी से कुछ लिया नहीं था क्योंकि हम कुछ कभी उसे ले ही नहीं पाएगा क्योंकि हम तो असंग चैतन्य रूप है तो इसलिए ये सब लेन देन ये सब हमारा नहीं है वो तो शरीर बुद्धि इत्यादि किए थे वो सब वहाँ है तो इस प्रकार के होगा प्रतिबुद्ध फिर जब ज्ञान हो जाएगा विद्वान उसका इस प्रकार की बुद्धि है कि नव किंचित करो मीति वो जो प्रतिबुद्ध हो जाता है अन्य प्रत्यय बाधात्त्यय था द्वैत तो प्रत्यय उसका सारे द्वैत तो ज्ञान बाध हो जाएगा जब ज्ञान हो जाएगा फिर हम ये सब जो रखा था ये सब लिया था ये सब करने के लिए वो सब कहेगा वो सब मिथ्या है नो संबंधित्व न अधिगत वो सब पदार्थ अभी मेरा संबंधी नहीं है शरीर मन बुद्धि के लिए वो सब रखा गया था अभी शरीर मनोबुद्धि मेरा नहीं है तो फिर वो सब पदार्थ मेरा कैसे होगा इस प्रकार के तेना तद आभा एव इतिहा वो सब आभास मात्र जैसे स्वप्न में देखा हुआ पदार्थ जागृत में आने से आभास होता है इसी प्रकार की जागृत पदार्थ पारमार्थिक अवस्था में भी आभा हो जाएगा तो जितना ये विचार अधिक अधिक करेगा निधिध्यासन और दृढ़ होगा और दृढ़ होगा ये व्यावहारिक एकदम बिल्कुल आभा लगेगा उसको फिर आगे कुछ भी और मतलब ये सब के लिए कहते हैं ना कल के लिए हमको तीन दिन के लिए फल के तक रख आगे तो जब व्यवहार ही घट जाएगा जब शरीर से तादात में छुट जाएगा इतना छुट जाएगा तब तो शरीर के लिए कोई उद्यम नहीं करेगा अर्थात तो उसमें ष्ठ सप्तम इत्यादि भूमिका जब आएंगे तो ष्ट सप्तम इत्यादि भूमिका में शरीर के लिए उद्यम ही नहीं करेगा फिर कहा सबको मानेगा षष्ठ सप्तम अर्थात ये संसार विषय प्राय नहीं चलेगा बुद्धि इस अवस्था में ये सब कहेगा ऐसे कहेगा ऐसे सब जगत कहाँ ये चतुर्थ पंचम में तो थोड़ा थोड़ा व्यवहार करेगा वो तो कहेगा कि नहीं नहीं वो तो भाई ये तो रहने दो कल नहीं तो कल कहेगा ना कल एकादशी है तो कुछ मिलेगा नहीं शाम को दो फल होगा तो थोड़ा चलेगा नहीं तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा तो इस प्रकार के किन् जब व्यवहार ही घट जाएगा व्यवहार घट जाएगा और व्यवहार में कोई महत्व नहीं रहेगा तो महत्व नहीं रहेगा शरीर कमजोर हो गया तो रहने दो तो क्या होगा कहेंगे तो जो सब करना है क्या करना है कुछ नहीं करना है लेटे रहना है पड़े रहना है तब तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है तो जितना जितना इसमें निष्ठा बढ़ेगा उतना उतना बैराग्य कि मुख्य चीज है वो जितना होगा बैराग्य दृढ़ होने से शरीर से तादात में छूटेगा छूटने से फिर आगे अनुभव सब दृढ़ आएगा गृहितम च श्लोक में कहा गृहितम चाह यंचित प्रतिबुद्व न पश्यती टीका में उक्तम अर्थम विवक्षित श्लोकाक्षराणी योजयति ये तात्पर्य हो गया इसको कहते हुए श्लोक का अक्षर जो शब्द है उसका योजना अन्वय दिखाते हैं भाष्यकार भाष्य में मित्राद्य सहस मंत्री तदेव मंत्रण प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते मित्रादियों के साथ मंत्रणा किया हमको ये निवृत्ति मार्ग में चल करके मोक्ष प्राप्ति करना है और तदेव मंत्रण प्रतिबुद्ध जब ज्ञान हो जाता है कहता है वो मंत्रण मिथ्या है अर्थात उसका कोई महत्व नहीं है कर गृहितम छित हिरण्यदि न प्राप्त जो कुछ हिरण्य इत्यादि सुवर्ण इत्यादि अपने पास था कहे न प्राप्त होती तब तो ज्ञानी को और दिखेगा नहीं ज्ञानी जब ष्ठ सप्तम भूमिका में आएगा उसको कहेगा उसको हिरण्य नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा अर्थात उस समय भी ये सोना है ये मिट्टी है ऐसा उसका फर्क नहीं पड़ेगा परमंक्ष जी का बात आता है ना तो कभी अर्थात ये सब अनंत जन्म से सब संस्कार पड़ा हुआ रहता है सुवर्ण और मिट्टी में अंतर तो दिखता है तो एक दिन हो सकता है कि परमंक्ष जी को वो विचार थोड़ा सताया होगा तो ये सुवर्ण इसके ऊपर महत्व बुद्धि जाता है जाता है फिर कुछ कॉइन्स ले लिए और गंगा जी का किनारा बैठ करके तो डालने लगे थोड़ा कॉइन्स और थोड़ा कंकर कहते हैं ये सोना है ये मिट्टी है ये सोना अथवा ये कॉइंस है ये मिट्टी है ये पैसा है ये मिट्टी है सब, दोनों को गंगा जी में डाल तो इसी प्रकार के क्या अंतर है इसमें तो महत्व बुद्धि जब तक है तब तक अंतर है महत्व बुद्धि नहीं है तो क्या अंतर है तो ये जितना जितना जगत में मिथ्यात्व तो बुद्धि हो ये श्लोक उच्चारण करें हम लोग को दृढ़ वैराग्य नहीं होने का और एक कारण है कि हम लोग वो जो विवेक वैराग्य सम दम ऊपर अतिथि शिक्षा श्रद्धा समाधान इत्यादि ये सब क्रम है वो जो क्रम श्रृंखला है कहीं ना कहीं हमको एक श्रृंखला में कमजोरी है हम उसको बिल्कुल दृढ़ नहीं किया पहले विवेक अर्थात ये सत्य है ये असत है ये नित्य है ये अनित्य है नित्य अनित्य विचार कर लिए जो अनित्य है उसमें महत्व तो हटा देना है तो कहते अनित्यों को अगर हटा देंगे ये कपड़ा ही अगर नहीं रखेंगे ये तो ठंडी में तो शरीर कांपेगा वेदांत का विचार कैसे करेंगे पेट में अगर भूख रहेगा तो आप बुद्धि कैसे चलेगी ये तो आवश्यक है कहेंगे आवश्यक है हमारा मार्ग में चलने के लिए जितना आवश्यक है उतना रखना है किन्तु ये बुद्धि रख करके ये तो अमित्य है ये नित्य नहीं है आप सब लेकर गंगा जी में डाल देना वो नहीं कहेगा वेदांत ये नित्य नहीं है ऐसा मतलब निश्चय करिए होने से ये नित्य नहीं है तो फिर धीरे धीरे जो आसक्ति वो हटेगा हटने से वैराग्य होगा विवेक दृढ़ हो जाएगा तो वैराग्य होगा वैराग्य होगा अर्थात तो ये नित्य नहीं है वैराग्य हो जाएगा तो ये मेरा नहीं है तो मेरा नहीं है तो फिर ये किसका है कहते कि हैं शरीर मनोबुद्धि के लिए आवश्यक है शरीर मनोबुद्धि आपका नहीं है कहते हैं वो तो मेरा नहीं है इसके लिए आवश्यक है वो शरीर मनोबुद्धि वो रखता है इसमें हमको क्या करना है वो उसको चाहिए वो शरीर मनोबुद्धि रखा है हमारा वो नहीं है ये वैराग्य में दृढ़ करवा देगा पहले अनित्य दृढ़ होना चाहिए फिर ये हमारा नहीं है जब तक हमको अनुभव होगा कि यह हमारा है तब तक वैराग्य दृढ़ नहीं होगा शरीर मनोबुद्धि के लिए आवश्यकता है उतना रखा शरीर मनोबुद्धि के लिए जो आवश्यक है वहां किसी प्रकार के भोग नहीं कर पाएगा क्योंकि शरीर मनुबुद्धि के लिए आवश्यक कहता है ना भोग कहाँ आया ऐसा निश्चय हो जाएगा तो मन का भागना फिरना थोड़ा घट जाएगा और इंद्रिया दमन हो जाएंगे क्योंकि वो भोग नहीं कर पाएगा जो पदार्थ है कहेंगे केवल शरीर रक्षण के लिए ये तो शरीर के लिए आवश्यक है नहीं तो वेदांत का विचार कैसे होगा आगे फिर कहेंगे तो होने से फिर आगे उपरमण अर्थात संसार में कोई महत्व नहीं रहेगा इंद्रिय चलते हैं तो संसार में थोड़ा व्यापार इंद्रिय जब सब दमन हो जाएंगे केवल शास्त्र में ही चलेगा मुख्य मार्ग में चलेगा कहां संसार में व्यापार करेगा ज्यादा नहीं कर पाएगा व्यवहार तो शास्त्र का विचार करेगा शांत रहेगा मन में चिंतन चलेगा होने से उपरमण स्वाभाविक होगा उपरमण जब हो जाएगा संसार में नहीं चलेगा शरीर से इंद्रिय शिथिल हो गए शरीर को भी इतना महत्व नहीं देगा कहेगा बुद्धि में विचार चलना चाहिए वेदांत विचार चलना चाहिए शरीर का जैसे थोड़ा बहुत चलेगा वो सब शरीर में इतना महत्व नहीं देगा तो पहले जैसे कुछ हो गया शरीर में जितना पीड़ित होता था वो उतना नहीं होगा कहीं थोड़ा बहुत प्रारब्ध है वो चलेगा ऐसा चलेगा तो यित्सा दृढ़ होगा तो जब तक शरीर में थोड़ा बहुत होने से हम पीड़ित हो जाते हैं अर्थात हमारा यितिक्षा दृढ़ नहीं है हम आगे सीढ़ी में जा नहीं पाएंगे आगे होना है समाधान आगे श्रद्धा प्रतिक्षा दृढ़ होने से श्रद्धा होगी शरीर से भी जो मन हट जाएगा धीरे धीरे हट जाएगा अर्थित तो तो इसको गंगा जी में डाल देगा वो नहीं है वेदांत तो अभी कुछ नहीं कहेगा कि आप पदार्थ तो को नाश करो वो नहीं कहेगा इसको संबंध हटाइए मतलब आपका जो बुद्धि में ये चलता है उसको हटाइए ये सब कहेगा कुछ गंगा जी में डालना है फेंकना है वो सब नहीं करना है जहाँ है वहां रह दीजिए आपको क्या हानि होता है तो इस प्रकार के चलना है फिर शरीर से भी जब मन थोड़ा हटेगा इसको कहाँ रखना है फिर पहले तो शरीर इंद्रिय संसार वो समय लगा था जब हटेगा कहेंगे अब हमको शास्त्र श्रवण करना है क्या करेंगे चलो किसको पूछते हैं इसको कहेंगे श्रद्धा शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्धि इसको श्रद्धा कहते हैं अवधारणा श्रद्धा से लिंग है तो तब कहेंगे चलो पूछते हैं किसको फिर धीरे धीरे वो गुरु के पास चलेगा आगे फिर श्रवण करेगा धीरे धीरे करते करते बुद्धि फिर शांत तो हो जाएगा सारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिल्कुल समाधान हो जाएगा कोई और संशय नहीं रहेगा तब तो वो कहते हैं मुंमुकित्व केवल नहीं दीदी चलेगा आगे मुमुकित्व होने थोड़ा मुमुखक्षित्व होने से बेदा विचार में लगेगा आगे एक दृढ़ हो जाएगा हमको ये देखना है विचार करके श्रृंखला में कहा हमारा थोड़ा कमजोरी है तो इसको अगर हम दूर करेंगे देखेंगे धीरे धीरे हमारा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा कहीं किसी को इसके साथ मिलने से हमारा हानि होता है हम जानते हैं इसको घटा दीजिए तो जितना कम कर सकें अगर हम इसके साथ नहीं मिलेंगे तो ये आदमी तो उसका सत्ता नहीं रहेगा ये मर जाएगा कहीं तो उसका जीवन के लिए जितना चाहिए बस उतना कर दीजिए अगर आपको लगता है इस प्रकार की सब चीज को विचार करके धीरे धीरे घटा लेना है बहुत ज्यादा संसार में व्यवहार इत्यादि करने से थोड़ा कठिन है सुनते रहेंगे किंतु कुछ लाभ नहीं होगा आगे किंच स्वप्नावस्थायाम येन देहेन देना नाड़ियादीशु समिथ्या ये प्रश्न पूछे थे आप संजय जी इसका उत्तर यहाँ आ रहा है स्वप्न अवस्थायाम ये न देना स्वप्न अवस्था में एक देह मिलता है वो देह क्या जागृत देह है नहीं है वो देहे नो देह के द्वारा नाडिया दिशु स्वप्नो देह के देह के द्वारा नाड़ी के अंदर में चलता है ये कौन सा नाड़ी स्वप्नो नाड़ी ना जागृत नाड़ी में स्वप्नों का देह अभी नाड़ी के अंदर में चलता है जागृत नाड़ी के अंदर जागृत शरीर उसका लेटा है खटिया में तो उसी के अंदर में उसका मन अभी चला गया वो नाड़ी के अंदर अभी वो मन पूरा बनाता है जगन हिमालय भी बनाता है और महासागर भी बना देता है आकाश बनाता है अपना एक देह भी बनाता है बाकी सब बहुत देह भी बनाता है स्वयं का भी एक देह बनाया और वो देह अभी नाड़ी के अंदर में चल रहा है तो कहते हैं स्वप्न अवस्था ये न देह न ये न देह न स्वप्न देह एक नाड़ी आदि सु परटती नाड़ी आदि अर्थात जागरत शरीर का नाड़ी का अंदर में पर्यटती परि अटती अटती गच्छती चलना स स अर्थात तो वो देह मिथ्या कौन सा देह वो जो स्वप्न देह जिस देह को लेकर के ले वो चलता है वो स्वप्न देह स सा, अर्थात स्वप्न देह वो मिथ्या क्यों मिथ्या है क्योंकि पृथक भूतस्य निश्चलस्य देहस्य देह तो उससे पृथक स्वप्न देह से भिन्न एक उसका जागृत देह था जो कि अभी निश्चल खटिया में पड़ा है वो भिन्न है इसी प्रकार की तथा तो जागृतें ये हो गया स्वप्न और जागृत का दृष्टांत देकर के कह दिया इसी प्रकार की जागृत और पारमार्थिक अभी व्यावहारिक अवस्था में उसका है कि शरीर है वो शरीर अभी सन्यासी है और हम सन्यासी है बस निधिध्यासन करते हुए विचरण करता है जहा कहाँ कुछ थोड़ा भिक्षा करके खा लेते हैं तो कहते हैं परिव्राजक है कहते हैं तथा जागृत परिव्राजक आदि शरीर परिव्राजक शरीर परिव्राजक संन्यासी सन्यासी शरीर से लोक से पूज्यो सन्यासी है तो लोग पूजा करेंगे सर्वदा सन्यासी को लोग पूजा करेंगे ना कहीं बच्चे पत्थर भी मार सकते हैं तो कहते हैं द्वेशियो वृश्य थे कहीं पूज्य होगा कहीं द्वेष्य होगा द्वेष भी करेंगे कहते हैं कि स मिथ्या कथ्य थे वो जो उसका परिभ्राजक संन्यासी व्यावहारिक शरीर ये मिथ्या है कब कह जब जग जाएगा जब ज्ञान हो जाएगा जब निश्चय हो जाएगा तब तो फिर ये पारमार्थिक सत्ता में आ जाएगा तो ये जाग्रत शरीर भी मिथ्या हो जाएगा <गण> क्यों अब उसका दूसरा शरीर आ गया पहले स्वप्न शरीर जाग्रत शरीर की अपेक्षा मिथ्या हो गया अब ये व्यावहारिक शरीर उसका पारमार्थिक शरीर के दृष्टि से मिथ्या हो जाएगा पारमार्थिक शरीर क्या है कहते पृथक एवं कूटस्थ ब्रह्माख्य शरीर से पृथक और एक शरीर है क्या है कूटस्थ कूटवत निर्विकारेण तिष्टूट होता है निहाय जो लुहार का इसमें रख करके पीटता है वो बिल्कुल स्थिर है वो कौन है कहते हैं ब्रह्मा वही उसका शरीर है उसको कहते हैं अचल शरीर पहले आया था चला चल निकेतर यादृको भवे ये ज्ञानी का दो शरीर होता है एक चल शरीर एक अचल शरीर चल शरीर जब व्यवहार करता है अचल शरीर जब समाधि अवस्था वही कूटस्थ ब्रह्म उसी प्रकार की शरीरस्य अनुभवात, वो ब्रह्म है उसका शरीर वही उसका स्वरूप है इति अनुभवात। पृथकअन सर्वं, सर्वं। चित्तृश्यम वस्तुकम्। चित्त च पृथक दर्शना यथा कायस तथा सर्वं सर्व चित्तृश्यमस्तुक स्वप्नों में जो शरीर है जो स्वप्नों का शरीर मिला था वो अवस्तु का है मिथ्या है तो क्यों मिथ्या है कहते पृथक अन्य से अन्य पृथक भिन्न और एक जाग्रत शरीर उसका है तो अन्य पृथक जाग्रत शरीर दर्शनाथ स्वप्न शरीर मिथ्या हुआ कहते हैं यथा काय जैसे जागृत शरीर का दृष्टि से स्वप्न शरीर मिथ्या हुआ तथा तो सर्व चित्तृश्यम अवस्तुक चित्त दृश्य का चैतन्य चैतन्य <षईट्यन्या> का जितने सारे दृश्य है सब मिथ्या है चैतन्य <षईट्यन्या> का दृश्य ये व्यावहारिक पूरा <षवारी> स्वप्न भी चैतन्य का दृश्य है <षवारी> जैसे हम जागृत का दृष्टि से स्वप्नों को मिथ्या कह देते हैं, इसी प्रकार की चैतन्य का दृष्टि से ये पूरा जागृत भी मिथ्या ही है चित्त चित्त हो गया चैतन्य साक्षी साक्षी का जितने सारे दृश्य है सब अवस्तु को सब मिथ्या है हम कहते हैं कि ये जो प्रातिभाषिक पदार्थ होते हैं वो प्रमाता जानता है ना साक्षी जानता है प्रातिभाषिक पदार्थ को, को? साक्षी जानता है प्रातिभाषिक जो खाली दिखते हैं है नहीं रज्जु सर्प मृग मरीचिका स्वप्न ये सब प्रातिभाषिक ये प्रातिभाषिकों को, को चक्षु नहीं देखता है उसको साक्षी जानता है तो वो साक्षी जिसको जानता है वो सब पदार्थों को हम व्यावहारिक कह देते वो मिथ्या है साक्षी भाष्य सबको मिथ्या नहीं साक्षी भाष्य सुख दुख इत्यादि है उसको मिथ्या नहीं कहते हैं किन्तु ये प्रातिभाषी के पदार्थ को मिथ्या कह देता है तो इसी प्रकार के कहते हैं तो वो भी साक्षी भाष्य होने से मिथ्या हुआ और ये जो जागृत में देखते हैं तो कहते हैं कि जागृत में प्रमाता जानता है ना कि प्रमाता प्रमाण प्रमेय इसको कौन प्रकाश करता है साक्षी तो साक्षी अभी प्रमाता प्रमाण प्रमेय को प्रकाश किया साक्षी जिसको प्रकाश करेगा वो मिथ्या है तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये मिथ्या हुए मिथ्या प्रमाता जिसको देखेगा वो सत्य होगा तो इसलिए आप जिस जागृत को सत्य कहते हैं उसका दृष्टा कौन है मिथ्या प्रमाता अर्थात तो दृष्टिशक्ति जिसका क्षीण है वो दूर से देख करके कहता है वो पदार्थ ऐसे ही है वो सत्य होगा इसका दृष्टिशक्ति क्षीण है इसी प्रकार की मिथ्या प्रमाता कहता है कि जगत सत्य है तो ये कैसे सत्य होगा ये प्रमाता स्वयं साक्षी के द्वारा भाष्य है इसलिए कहते हैं चित्तम दृश्यम अवस्तुकम ये सब मिथ्या है सब मिथ्या है बार बार इसको कहते रहना ये सब मिथ्या है ये सब मिथ्या है तो सावधान रहना है इतना जोर नहीं कहना कि अंदर से वासना तो हटता नहीं और हम ये मिथ्या है का दबा देते हैं उसके ऊपर ये किसको कहते हैं ये दो भाग हो जाएगा पागल हो जाएगा व्यक्ति ऐसा नहीं करना है इसलिए बिल्कुल जैसे मार, मार्ग कहा गया इस, ऐसे ही चलना है अर्थात तो चित्त शुद्ध नहीं होकर अगर हम जबरदस्त वेदांत में लग जाते हैं तो ये अलग हो जा सकता है एकदम व्यक्ति नाश हो जाएगा तो इसलिए चित्त शुद्ध करने का उपाय है सेवा करते रहें ठोकर लगता है दुख होता है तो पता चलेगा अभी शुद्ध नहीं हुआ है और लगे रहना है इस सबको छोड़कर के हम खाली वेदांत में लग जाएंगे कहेंगे तो हानि भी हो सकती है सेवा के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा उपासना करें उपासना अर्थात चित्त स्थिर होना चाहिए अगर चित्त स्थिर नहीं हो रहा है जानेंगे कि अभी कहीं ना कहीं कुछ पड़ा है उसको साफ करना है नहीं साफ करके ऊपर में हम ब्रह्माष्टमी का अगर लगा देंगे लेप तो वो हानि करेगा दो माइंड अलग अलग हो जाएंगे दो मन हो जाएगा वो फिर पागल हो गया इस प्रकार की नहीं करना है इससे पहले तो सेवा में लगना है ठोकर लगते लगते लगते लगते प्लेन हो जाएगा फिर कोई भी कुछ भी कहे वो कहता है वो वो जितना जानता है उतना कहता है ना वो क्या जानता है तो जितना जानता है कुछ कहेगा उल्टा पुलटा कहेगा तो क्या फर्क पड़ता है उससे तो इस प्रकार की जो स्थिति आएगा जानेगा उसका सेवा का अर्थात लगभग पूरा हुआ फिर आगे उपासना सेवा तो पूरा हुआ किंतु देखें ये अविस्थिर रहता है क्या नहीं रहता है क्यों चलता है कहते उधर उधर सब अभी उसको संस्कार पड़ा है अभी पदार्थ नहीं चाहता है किंतु संस्कार पड़ा है वो संस्कार को भी हटाना होगा नहीं तो वो संस्कार है वो विचार चलाएगा आप नया संस्कार को जबरदस्त डाल दिए अभी दो संस्कार दो बात करेंगे वो आदमी कभी स्वस्थ व्यवहार करेगा कभी तो अस्वस्थ होकर कहेगा मैं ब्रह्म हूं मैं अंतरियामी हूँ मैं परमात्मा हूँ मैं व्यापक हूँ कहेगा एकदम पागल जैसा दे हो जाएगा तो इस प्रकार की नहीं होना चाहिए आगे टीका में किंच यथा टिका में किंच यथा यथा सोपने सोपने देह में देहो मिथ्या तथा तो जैसे स्वप्न में देह मिथ्या इसी प्रकार की चित्त दृश्यम चित्त दृश्यम चित्त के ऊपर सात नंबर टिप्पणी दिया देख लीजिये चित्त दृश्यम अर्थात चित्त दृश्यम चैतन्य के द्वारा जो भी जाना जाता है सब मिथ्या है तो चैतन्य के द्वारा स्वप्न भी जाना जाता है जागृत भी जाना जाता है सब मिथ्या है जड़म सर्व अवस्तुक ऐसी चैतन्य साक्षी के द्वारा जो भी जाना जाता है सब अवस्तुक है सब मिथ्या है मिथ्याभूतम ऐसी ऐसे जानना चाहिए ये सब मिथ्या है इसमें कोई महत्व नहीं है भाष्य में ना श्लोक है यथा यहादृश्य में पूर्वाधगता योजना पूर्वार्ध में जो अक्षर है उसको कहते हैं भाष्य में स्वप्ने च चटन दृश्यते यय स्वस्तुक स्वापदेश पृथ कायातर दर्शन स्वप्न में जो शरीर दिखता है वो अवस्तुक मिथ्या है क्युं? ततो तत् भिन्न स्वापदेश जहाँ सोया था वहाँ और एक और एक पृथक जाग्रत और दिखता है इसलिए मिथ्या है में अक्षराणी व्याकृती श्लोक का उत्तराध यथा स्वप्न दृश्य कायोश जैसे स्वप्न शरीर मिथ्या है तथा सर्वचित चित्त अर्थात चैतन्य साक्षी साक्षी दृश्य सब अवस्तुकम जागरित अभी चित्त दृश्यवात स्वप्न में जो दिखता है वो सब मिथ्या है जागृत में भी जो दिखता है वो भी सब मिथ्या है क्योंकि साक्षी भाष्य है सब कुछ मिथ्या है प्रकरणार्थम उपसंगरति अभी प्रकरण का क्या तात्पर्य हुआ भाष्य में कहते हैं स्वप्न समत्वात असत जागरित प्रकरणार्थ स्वप्न सम स्वप्न के जैसा बराबर है ये जागृत इसलिए असत असतथा मिथ्या जागृत भी मिथ्या है इति प्रकरणार्थ ये छत्तीसवा कार्य का उच्चारण करेंगे पूर्णमद पूर्णमितद पूर्णमु्य पूर्णश